महाभारत वध महाभारतणप जयद्रथवध पंचाशीतितम धृतराष्ट्र का विलाप धृतराष्ट्रवाच सोभूते किम का दुखशोकसमता ऊते त्र केयु्यन माका धित्राठ ने कहा संजय अभिमन्यु के मारे जाने पर दुख और शोक में डूबे हुए पांडवों ने सबेरा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किन लोगों ने युद्ध किया जानंतस्तस्य कर्माणि कुर्य सा कथम तत्किल निर्भया ब्रूही माम सब अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी मेरे पक्ष वाले कौरव योद्धा उनका अपराध करके कैसे निर्भय रह सकेंगे? निर्भयम क्रुद्धम मृत्यु में वकम आजांतम पुरुष व्याघ्रम कथम दद्राह पुत्र शोक से संतप्त हो क्रोध में भरे हुए मृत्यु के समान आते हुए पुरुष सिंह अर्जुन की ओर मेरे पुत्र युद्ध में कैसे देख सके पुत्र कि मकुर्वत माम जिनकी ध्वजा में कपिराज हनुमान विराजमान है उन पुत्रियोग से व्यथित हुए अर्जुन को युद्ध युद्धस्थल में अपने विशाल धनुष की टंकार करते देख मेरे पुत्रों ने क्या किया किमन संजय संग्राम में वृत्तम दुर्योधनम् प्रति परिदेव महानद्य श्रुतो मेनाभिन संजय संग्राम भूमि में दुर्योधन पर क्या बीता है इन दिनों मैंने महान विलाप की ध्वनि सुनी है आमोद प्रमोद के शब्द मेरे कानों में नहीं पड़े हैं ये बबू बुर सर्वे ते सैंधुन पहले सुंदराज के शिविर में जो मन को प्रिय लगने वाले और कानों को सुख देने वाले शब्द होते रहते थे वे सब अब नहीं सुनाई पड़ते हैं सुवताम ते पुत्र शिविररे मम सूत मागध संघाण नर्तका नाम चर्वश मेरे पुत्रों के शिविर में अब स्तुति करने वाले सूतों मागधो एवं नर्तकों के शब्द सर्वथा नहीं सुनाई पड़ते हैं, जहा मेरे कान निरंतर स्वजनों के आनंद कोलाहल से गूंजते रहते थे वही आज मैं अपने दीन दुखी पुत्रों के द्वारा उच्चारित वह हर्ष सूचक शब्द नहीं सुन रहा हूँ निवेशोहरा शब्द संजय पहले मैं यथार्थ धैर्यशाली सोमदत्त के भवन में बैठा हुआ उत्तम शब्द सुना करता था तद्य पुण्यहीनोह आर्तस्वर निनादिम निवेशनम गोत्साह ममलक्ष परन्तु आज पुण्यहीन मैं अपने पुत्रों के घर को उत्साह शून्य एवं आर्तनाद से गूंजता हुआ देख रहा हूँ चित्रसेन विवसते दुर्मुख से चित्रसेन न तथा श्रूयते ध्वनि विवंसते दुर्मुख चित्रसेन विकर्ण तथा मेरे अन्य पुत्रों के घरों में अब पूर्वत आनंदित ध्वनि नहीं सुनाई जाती है ब्राह्मणा क्षत्रिया वयश्याम शिष्यापर्युपाशते द्रोणपुत्र महे श्वास पुत्रण मे परायण वितंडालापसलाप्द्रुतवादित्रत गीत विविधरष्टरमती यो दिवा निश उपानो बहु कृंड सूततस्य सुततः शब्दो शब्दों ना द्रोण सूत संजय मेरे पुत्रों के परम आश्रय जिस महाधन द्रोण पुत्र अश्वस्थामा की ब्राह्मण छत्रिय और वैश्य सभी जातियों के शिष्य उपासना निकट रहकर सेवा करते रहे हैं जो वित्डावाद भाषण पारस्परिक बात की द्रुत स्वर में बजाए हुए वाद्यों के शब्दों तथा भांतिभा के अभिष्ट गीतों से दिन रात मन बहलाया करता था जिसके पास बहुत से कौरव पांडव और वीर बैठा करते थे उस अश्वस्थामा के चा घर में आज पहले के समान हर्षसूचक शब्द नहीं हो रहा है द्रोण पुत्र महेश्वास गायना नर्तकाश्च ये ते उपतिषंती त्रूयते ध्वनि महाधनुषर द्रोणपुत्र की सेवा में जो गायक और नर्तक अधिक उपस्थित होते थे उनकी ध्वनि अब नहीं सुनाई देती है विन्दा विंदम शिविर यो महाध्वनि शूयते योजना तथा के, के विश्म निम प्रमुदीतां चाल गीतस्वनो महां नृत्यता श्रूयते तक गणा चोदनास्वन विंद और अनविंद के शिविर में संध्या के समय जो महान शब्द सुनाई पड़ता था वह अब नहीं सुनने में आता है तात सदा आनंदित रहने वाले केकेयों के भवनों में झुंड के झुंड नर्तकों का ताल स्वर के साथ गीत का जो महान शब्द सुनाई पड़ता था वह अब नहीं सुना जाता है सप्त निताजकाय उपास वेद के भंडार जिस सोमधत्त पुत्र भूरिश्रवा के यहाँ सातों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले जाजक सदा रहा करते थे अब वहाँ उन ब्राह्मणों की आवाज नहीं सुनाई देती है जा घोषो ब्रह्म घोषोच तो तोमराशी रथध्वनि द्रोणस्याशीद विरत गृहे तम दर्शिणोम्यहम द्रोणाचार्य के घर में निरंतर धनुष की प्रत्यंचा का घोष वेद मंत्रों के उच्चारण की, की ध्वनि तथा तोमर तलवार एवं रथ के शब्द गूंजते रहते थे परंतु अब मैं वहाँ वह शब्द नहीं सुन रहा हूँ नानादेश समुत्थान गीता स्वर वादितनादिता महान नाना प्रदेशों से आए हुए लोगों के गाए हुए गीतों का और बजाए हुए बाजों का भी जो महान शब्द श्रवण गोचर होता था वह अब नहीं सुनाई देता है यदा प्रभृत्योपल्यादन आगत सर्वूताुत तथम तो अब्रुवं सूत मंदम दुर्योधन तदा संजय जब अपनी महिमा के से कभी च्युत न होने वाले भगवान जनार्दन समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए शांति स्थापित करने की इच्छा लेकर उपलब्ध से हस्तिनापुर में पधारे थे उस समय मैंने अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा था वासुदेवन तीर्थेन पुत्र संसा्य पांडव्य काल प्राप्त महमे मातम दुर्योधनातिगाह बेटा भगवान कृष्ण को साधन बनाकर पांडवों के साथ संधि कर लो मैं को इसे को समयोचित कर्तव्य मानता हूँ दुर्योधन तुमसे टालो मत समे मनम तम प्रत्याख्या के हितार्थम अभी जलपंतम तवा तवास्तीरणी जय भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हित की ही बात कहते हैं और स्वयं संधि के लिए याचना कर रहे हैं ऐसी दशा में यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं होगी प्रत्याचदासारह वृषभम सर्वधन्वि अनुनयान जलपंत अनयाप्यत परंतु उसने संपूर्ण धनुधरों में श्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण की बात मानने से इनकार कर दिया यद्यपि वे अनुनय वचन बोलते थे तथापि दुर्योधन ने अन्यायवश उन्हें नहीं माना कर्ण दुशाससनमे सौ बल से चुर्मते प्रख्या महाबाकुलाकर्णे नभे कर्ण दुशासन और खोटी बुद्धि वाले शक्ति के मत में आकर मेरे कुल का नाश करने वाले दुर्योधन ने महाबा श्री कृष्ण का कर दिया। तिर कर्ण से मतम दम हित्वाकृष्ट कालेन दुर्मति फिर तो काल से आकृष्ट हुए दुर्बुद्धि दुर्योधन ने मुझे छोड़कर दुशासन और कर्ण इन्हीं दोनों के मन मत का अनुसरण किया नम द्यूत में छावी विद्रोह न प्रशंसती सैंधोद क्षति दूत दुत में क्षति मैं जुआ खेलना नहीं चाहता था विदुर भी उसकी प्रशंसा नहीं करते थे सिंधुराज यद्रथ जो जुआ नहीं चाहते थे और भीष्मजी भी दूत की अभिलाषा नहीं रखते थे भूरि भूरिश्रवाश पुरमित्रो जयस्तथा तथा अस्वस्था प्रोड़ो धूतम नहीं क्षति संजय संजय श्रवा भूरिश्रवा मित्र जय अश्वस्थामा कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी जुआ होने नहीं देना चाहते थे एक मतमादा यदि संज्ञाति मित्र श्री तिर जीव वेद नाम यदि बेटा दुर्योधन इन सबकी राय लेकर चलता तो भाई बंधु मित्र और श्रोदों सहित दीर्घ काल तक निरोग एवं स्वस्थ रहकर जीवन धारण करता सलक्षणाम मधुर संभाषाम ज्ञाति बंधु प्रिय वधा कुलीना संबंधा सुखम प्राप्शंति पांडवा पांडव सरल मधुरभाषी भाई बंधुओं के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले कुलीन सम्मानित और विद्वान हैं अतः उन्हें सुख की प्राप्ति होगी धर्मापेक्षे नरो नृत्यम सर्वत्र लवभते सुखम प्रेत्य भाषे चल्याण प्रमाद प्रतिपद्य धर्म की अपेक्षा रखने वाला मनुष्य सदा सर्वत्र सुख का भागी होता है मृत्यु के पश्चात भी उसे कल्याण एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है अर्स्ते पृथ्वी भोक्त समर्थ साधने समुद्रता पितृपहता महीमह पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने में और उसे प्राप्त करने में भी समर्थ है यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी उनके बाप दादों की भी है नियुजमान्य स्थाती पांडवा धर्मवर्तमरी संत में ज्ञात यस्ता श्रोस्य पांडवाः तात पांडवों को यदि आदेश दिया जाए तो वे उसे मानकर सरा धर्म मार्ग पर ही स्थिर रहेंगे मेरे अनेक ऐसे भाई बधु हैं जिनकी बात पांडव सुनेंगे शल्य सोमदत्त भी च महात्मनः द्रोणस्याथ विकर्ण से बाली कस्य कृप से चाच वृद्धा भरता महात्म ब्रुवता क्योहितते वस् शोमदत्त महात्मा भीस्म द्रोणाचार्य विकर्ण बालिक कृपाचार्य तथा अन्य जो बड़े बड़े महामना भरतवंशी हैं वे यदि तुम्हारे लिए उनसे कुछ कहेंगे तो पांडव उनकी बात अवश्य मानेंगे कम वा तम साम्यस्थान से तेषा व्यस्तान् कृष्णोधर्म सर्वे ते ही बेटा दुर्योधन तुम उपरुक्त व्यक्तियों में से किसको ऐसा मानते हो जो पांडवों के विषय में इसके विपरीत कह सके श्रीकृष्ण कभी धर्म का परित्याग नहीं कर सकते और समस्त पांडव उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं मैया चोक्तावचनम धर्म संहित नान्य प्रति मेरे मेरे कहने पर भी धर्मयुक्त वचन की ओहेलना नहीं करेंगे क्योंकि वीर पांडव धर्मात्मा हैं इतम बिलपन सुत बहुश पुत्र मुक्तवान तो मैं श्रुतव मूढ़ो सूत इस प्रकार विलाप करते हुए मैंने अपने पुत्र दुर्योधन से बहुत कुछ कहा परंतु उस मूर्ख ने मेरी एक नहीं सुनी अतः मैं समझता हूँ कि कालचक्र ने पलटा खाया है मृको दराजुन होत्रष्णुवीर से सातक ही उत्तम चाह्यो युधाम शिखंडी चाजित कायात्रक वैद्य चेकितान पुत्र काश्य चाभिभुव द्रौपदिया विराटस् द्रुप्श महारथ यम चुषव्याघ्रौ मंत्री च मधुसूदन जिस जिसपक्ष में भीमसेन अर्जुन विष्णुवीर सात्की पांचावीर उत्तम जाम दुर्जय युधामन्यु दुर्धर्ष धृष्टुम्न अपराजित वीर शिखंडी अश्मक केकय राजकुमार सोमक पुत्र छत्रधर्मा चेधिराज धृष्टकेतु चेकितान काशीराज के पुत्र अभिभू द्रौपदी के पाचों पुत्र राजा विराट और महारथी द्रुपद हैं जहाँ पुरुष सिंह नकुल सहदेव और मंत्रदाता मधुसूदन है वहाँ इस संसार में कौन ऐसा वीर है जो जीवित रहने की इच्छा रख कर इन वीरों के साथ कभी युद्ध करेगा दिव्यम स्तंभ कुर प्रसहिजे द्वापरा दुर्योधनात्ना शकुन चा पिशला दुस्सातन चतुर्थाणाम नान्यम पश्चाम पंचम अथवा दुर्योधन कर्ण सुबलपुत्र शकुनी तथा चौथे दुशासन के सिवा मैं पांचवे किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले मेरे इन शत्रुओं का वेग सह सके ये शाम भी सुहस्त सो रथे स्थित सन्नद्धार्जुनो योद्धा तेषा दास पराजय रथ पर बैठे हैं भगवान श्रीकृष्ण हाथों में बागडो लेकर जितना सारथ्य करते हैं तथा जिनकी ओर से कवचधारी अर्जुन युद्ध करने वाले हैं उनकी कभी पराजय नहीं हो सकती तेसा मथ बिलानाम नाजम दुर्योधन स्मरेत हतो ही संजय यह दुर्योधन मेरे उन विलापों को कभी याद नहीं करेगा तुम कहते हो कि पुरुष सिंह भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गए ते साम तुर्वाक्या दीर्घदर्शना दृष्टे मलनृत्त मणे शोचंधत्र काृष्टवा विभूता मे सैन्येनार्जुन च विदुर्ने भविष्य में होने वाली दूर तक की घटनाओं को ध्यान में रखकर जो बातें कही थी उन्हीं के अनुसार इस समय हमें यह फल मिल रहा है इसे देखकर मैं यह समझता हूं कि मेरे पुत्र सातकी और अर्जुन के द्वारा अपनी सेना का संहार देखते हुए शोक कर रहे होंगे सुन्यान धृष्टारथोपस्थान बंदे सोचं पुत्र का हिमात्र यथा कक्षम शुष्क वातीत महां अग्निदे तथा सेनाकां स धन आचक्ष मम तत्स कुशलोजति सज्जय बहुत से रथों की बैठकों को रथियों से शून्य देखकर मेरे पुत्र शोक में डूब गए होंगे ऐसा मेरा विश्वास है जैसे ग्रीष्म ऋतु में वायु का सहारा पाकर बढ़ी हुई अग्नि सूखे घास को जला डालती है उसी प्रकार अर्जुन मेरी सेना को दग्ध कर डालेंगे संजय तुम कथा कहने में कुशल हो अतः युद्ध का सारा समाचार मुझसे कहो यदा सहारे किलबिष अभिमुतेता कथमासी मनो कथमासिन वह तात जब तुम लोग अभिमन्युओं के मारे जाने पर अर्जुन का महान अपराध करके सायंकाल में शिविर को लौटे थे उस समय तो तुम्हारे मन की क्या अवस्था थी न जात युधि गांडी वह अपकृत्य महत्ता सक्षति माम का तात गांडीधारी अर्जुन का महान अपकार करके मेरे पुत्र युद्ध में उनके पराक्रम को कभी नहीं सह सकेंगे किन्ु दुर्योजन कृत्यंगण कृत्यम कि अब्रवीत दुस्साहसन सौ बल्श तम गवपी उस समय उनकी ऐसी अवस्था होने पर भी दुर्योधन ने कौन सा कर्तव्य निश्चित किया कर्ण दुस्सासन तथा शकनी ने क्या करने की सलाह दी सर्वे सर्वेशा समेता पुत्राण मम संजय तात संग्रामे मंदश्यानयम लोभाुस्ुर्बुद्धे क्रोधे नकतात्म्यम से मूढ़ोपहत चेतस दुर्विम सुनिम तम महक्षुस तात संजय युद्ध में मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन के अत्यंत अन्याय से एकत्र हुए मेरे अन्य सभी पुत्रों पर जो कुछ बीता था तथा लोभ का अनुसरण करने वाले क्रोध से विकृत चित्त वाले राग से दूषित हृदय वाले राज्य कामी मूण और दुर्बुद्धि दुर्योधन ने जो न्याय अथवा अन्याय किया हो वह सब मुझसे कहो इसी महाभारती द्रोण पर्वणी जयद्रथवध परवड़ी, परवड़ी धित्राष्ट्रवा के पंचाशीत तमोध्याय इस प्रकार थी महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में धित वाक्य विषयक पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ